पाट का शीर्षक है छोटी का कमाल बच्चो सबसे पहले सुनो ये कविता पाट समर सिंग थे बहुत आ करते छोटी कितनी छोटी समर सिंह थे बहुत अकड़ते छोटी कितनी छोटी मैं हूं आलू भरा पराठा छोटी पतली रोटी मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा छोटी पतली दुबली मैं मोटा पटसन का रस्सा छोटी कच्ची सूतली लेकिन जब बैठे शीशों पर होश ठिकाने आए लेकिन जब बैठे सीसों पर होश ठिकाने आए छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चकराए छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चकराए बच्चों अब यह कविता पाठ प्रस्तुत है एक बच्चे की आवाज में जिसके साथ कुछ बच्चे इस पाठ को दोहराते हैं आप भी उन बच्चों के साथ इस पाठ को दोहरा सकते हैं तो सुनो यह कविता पाठ समर सिंह थे बहुत अकड़ते समर सिंह थे बहुत अकड़ते छोटी कितनी छोटी छोटी कितनी छोटी मैं हूं आलू भरा पराठा मैं हूं आलू भरा पराठा छोटी पतली रोटी छोटी पतली रोटी मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा छोटी पतली दुबली छोटी पतली दुबली मैं मोटा पटसन का रस्सा मैं मोटा पटसन का रस्सा छोटी कच्ची सुतली छोटी कच्ची सुतली लेकिन जब बैठे सीसो पर लेकिन जब बैठे सीसो पर होश ठिकाने आए होश ठिकाने आए छोटी जा पहुंची चोटी पर छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चक्राए समर सिंह चक्राए और अब अंत में सुनो यह कविता संगीत के साथ करते समर सिंह थे भूत अकड़ते छोटी कितनी छोटी छोटी कितनी छोटी छोटी कितनी छोटी छोटी कितनी छोटी मैं हूं आलू भरा पराठा मैं हूं आलू भरा पराठा छोटी पतली रोटी छोटी पतली रोटी छोटी पतली रोटी छोटी पतली रोटी समझ सिंह थे बहुता करते समझ सिंह थे बहुता करते मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा छोटी पतली दुबली छोटी पतली दुबली छोटी पतली दुबली छोटी पतली दुबली समर सिंह थे बहुत अ मैं मोटा पटसन का रसा मैं मोटा पटसन का रसा छोटी कच्ची सुतली छोटी कच्ची सुतली छोटी कच्ची सुतली छोटी कच्ची सुतली समर सिंह थे बहुत अकड़ते समर सिंह थे लेकिन जब बैठे सीसों पर अरे लेकिन जब बैठे सीसों पर होठकाने आए होठकाने आए होठकाने आए होठकाने आए छोटी जा पहुंची चोटी पर छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चक्कर आए समर सिंह चक्कर आए छोटी का कमाल अभी आप सुन रहे थे यह ध्वनि पाठ विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर पाठ समन्वय लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर काव्य रचना सफदर हाशमी संगीतकार राकेश पंडित गायन स्वर देवाशीष धीरा घोष और बच्चे वाचन स्वर राशि त्रिवेदी तक नीकि नर्देशन स लाडे, धवन्यांकन दी पकपांडे, नर्माण सहीुग दवद्याल चत्रवेदी, तथा नर्माण एवं प्रस्तुती वधना अरिमार्दन,